क्लासिकल म्यूजिक बच्चों को सिखाते भी हैं और उसमें परफॉर्म भी करते हैं और कुछ विशेष एल्बम्स भी बना रहे हैं इस वक्त तो आप सभी की तरफ से उन दोनों का बहुत बहुत स्वागत है नमस्कार डॉक्टर साहब कैसे हैं आप बहुत अच्छा है आप बताए क्या हैं हम <laughs> तो बढ़िया ही हैं और मैं चाहूंगा कि हमारे सभी श्रोताओं को अपने बारे में बताइए जो आपकी आवाज से पहली बार रूबरू हो रहे हैं <फ़ाने> सबसे पहले सारे श्रोता बंदुओं को मेरे ओर से प्रणाम जी संगीत का ही जीवन का यात्रा है पूरी जीवन का जो है लक्ष्य ही संगीत को हमने मांग लिया है बचपन से ही पढ़ाई लिखाई जब चल तो रहा था तब तो संगीत की जो रुझान से वो जैसे होता है वो आपने को ले आया ऐसी के गए कि हम घर के संगीत सीखने के लिए मना रखते हैं और भारतीय संगीत का जो परम्परागत जो, जो, जो, जो घराना बोलते हैं है परम्परागत शैली से हम एक गुरु के पास वर्षो तक रहे देखे देखे। और तब संगीत को धीरे-धीरे है क्योंकि मेरा तक यात्रा जितना जड़ी रहेगी आपकी अनुभव उतना बढ़ती जाएगी जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा की डॉक्टर श्वेता जी से भी बातचीत हो जाए वो भी अपना इंट्रोडक्शन दे नमस्कार नमस्कार नमस्ते कैसे हैं बहुत बढ़िया आप सुना बस हम तो अच्छे हैं हाँ। हमारे म्यूजिकल तो जो है बचपन से है मेरे फादर हमारे बहुत कम उम्र में ही वो चले गए फर्स्ट गुरु मेरे, मेरे फादर और मदर की दोनों का ही ड्रीम था बचपन से तो आपस, आपको कुछ आप कुछ भी करो लेकिन संगीत पार्ट ऑफ लाइफ संगीत में कुछ करना है संगीत तुम्हारा सब कुछ है चाहे तुम खेलो चाहे तुम खाना खाओ लेकिन डेली में घंटा रियाज करना संगीत के लिए देना जरूरी है बस करना ही नहीं। नहीं। नहीं। करना ही दिस तुम्हें तो ये बचपन से मेरा जर्नी शुरू हुआ था और घर में ही मुझे संगीत का वो वातावरण मिल गया से सीखे तो वो हम जानी जो है बचपन से ही <laughs> अच्छा एक और बात मैं पूछना जैसे कि बचपन से ही आपका म्यूजिकल जर्नी दोनों का शुरू हुआ है जैसे गुरु की बात आती है तो वैसे गुरु किसको माना आपने और किस तरह से उनसे सीखा और क्या चीजें थी उनके थोड़े एक्सपीरियंस शेयर कीजिए गुरु के साथ के मैं मैं अपनी गुरु के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो पहले जब मैंने मेरा जन्म उड़ीसा में हुआ था हम्म और डॉक्टर दामोदुर होता जिसे पहले संगीत सीखना शुरू किया हम्म और उन्होंने मेरे अंदर जो एक भावना थी जैसे एक होता है ना मुझे उस उच ऊंचाई तक तो जाना है तो उन्होंने कहा की देखो बेटा अगर ऐसे अगर है तो एकमात्र भारत में एक मात्र स्थान है बनारस से है तो उनकी वो गुरुजी रहते थे पंडित पर जो पंडित उनका ना था तो उनकी उनके पास जाए और, तो जा जा जा। और वहाँ से तुमको का नहीं, जा नहीं मिल जाएगा वहां से किया <laughs> पर गुरु नहीं मिलेगा गुरु बिना कौन से ज्ञान ज्ञान मिलेगा गुरु गुरु मिलने वाला नहीं गुरु तो गुरु है तो मिलना ही ही की बात बात जी, जी अच्छी बात आपने बताया सभी को भी अच्छा लगा एक्सपीरियंस है आ, मेरा मम्मी ने चिमा लहरी की स्टूडेंट थी और उसके बाद ने जिस गुरु के पास लेके गए उस गुरु ने वो भी है नहीं है उन्होंने कहा एक राग में तुम्हें एक साल सिखाऊंगा आप पेशेंस होना चाहिए नहीं। नहीं। तो मेरे मम्मी और पापा ने बोले जैसे आप चाहोगे वैसे आपको आपके हाथ में सौंप दिए हमारे बच्चा आपका ही बच्चा है नहीं। नहीं। तो वैसे हमारी ट्रेनिंग पहले किराना घराना से शुरू हुआ उसके बाद घराना गिरी जा रही से भी मैं सीखी हूँ डॉक्टर चितरंजन ज्योति उनके पास सीखे और उनके अंडर भी मैंने गिन किया पी एच जैसे मेरा जर्नी शुरू हुआ और लेकिन जो जो जो शुरुआती जो हुआ था वो मेरी मामा ने बहुत अच्छे से वो शुरुआत की जो है जैसे क्लासिकल uh, म्यूजिक के साथ साथ मुझे सेमी क्लासिकल का भी ट्रेनिंग मैंने ली जैसे विधायक बहुत सारे होती है।, इस इस है साथ साथ भजन का भी लेकिन उन्होंने ये भी मुझे ट्रेनिंग दी है ने शुरू से ये हम बजाने की जैसे आप संगीत के साथ साथ आपको इंस्ट्रूमेंट पे भी वो होना चाहिए हुँ। हुँ। तो वो भी मुझे शुरू से ही वो मुझे मुझे मिला था मार्ग दर्शक मे ममा तो इसलिए बहुत अच्छे जैसे अभी देवंत जी ने बताया ना गुरु अच्छे गुरु मिलना बहुत नसीब की बात है बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले हैं बहुत गुरु वाले की, की बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने अपने गुरु के बारे में और मैं चाहूंगा की जैसे की संगीत की यात्रा या फिर हम लोग क्लासिकल म्यूजिक जर्नी की बात करते हैं तो राग इम्पॉर्टेंट होता है कई बार होता है कि राग प्रैक्टिस करने में दिक्कतें आती हैं तो शुरुआत में आपने जो बहुत ज्यादा समय लगा आपको एक राग प्रैक्टिस करने में उसके बारे में बताइए देखिए कोई भी संगीत का तो जो साधना है संगीत जैसे होता है अगर आप निरंतर साधना करना है तो साधना का भी एक रिहास का एक सिस्टम है जैसे कहीं फूल को अगर फूल को अगर आपको पेड़ से तोड़ के ला है तो उसको इतने प्यारे फूल से उसको तोड़ना पड़ेगा ताकि वो ऊंचा ना जाए जस की तस रहे तो आपको ध्यान रखना पड़ता है कि वो को अगर हम जोर से पकड़ लेंगे तो वो उलझा जाए तो गला गला भी जो है वो बहुत नाजुक सा चीज होती है अगर हम उसको ज्यादा जोर देंगे तो गला का जो पैदाशी जो खूबसूरत है खत्म हो जाती है सारे क्लासिकल म्यूजिक में लोग बच्चे बहुत बोलते हैं लेकिन मेरा मानना है कि रियाज तो ठीक है तो तो हमें प्रैक्टिस तो करना है लेकिन वो प्रैक्टिस हमारी अच्छा ही हमको और अच्छा ले जाए तो उसके लिए क्योंकि खास करके जो भाई कप्तर बोलते हैं अपनी जो आवाज है अपनी तो आवाज को कितनी सुंदर से बनाया जाएगा हम इसी आवाज में बहुत बात नहीं कर सकते इसी आवाज में बोध आवाज में बात कर तो आपको मधुरता लाने के लिए आपकी आवाज अगर एक आवाज़ अलग अलग बथन भी होती है तो शास्त्र में कहा गया है कि की आवाज़ होती चार बात आती है सामने तो अलग अलग आवाज की अलग अलग क्वालिटी होती है और हम अपनी आवाज को अगर हम नहीं पहचाने अगर हम उसको ज्यादा जो तो आवाज का जो पैलिया जो खूबसूरती वो खत्म हो जाती है इसीलिए जा बहुत सारे ऐसे देखा गया है संगीत क्षेत्र बहुत शास्त्र बहुत बड़े विद्वान है लेकिन उनको अगर हम प्लेट सिंगिंग के लिए गजन गाने के क्योंकि गले की जो स्थिरता है खत्म हो जाती है हमारे गुरु हमेशा बोलते थे रियाज करो लेकिन वॉचफुल माइंड में रियाज करो तो तुम क्या कर रहे हो तो अपने भी सोचो तुम्हें कैसे नहीं आवाज आ रहा है मंदिर का आवाज कितना देर करना है अगर जोरों से ज्यादा करोगे तो कभी भी हानिकारक हो जाएगा आवाज को कितना खूनना है अगर हम जोर से चिल्ला के गाय तो आवाज़ का तो जो वो वो आवाज़ है भी दूसरा है तो खूबसूरती को हमेशा ध्यान में रखते क्योंकि संगीत का ही है मधुर अग तो अगर नहीं होगा तो संगीत कैसे करना ही बना में तो एक तरह तो है देवरंजन जी बहुत अच्छी बात आपने बताया और मैं चाहूंगा किसी एक राग के बारे में बताइए राग राग का जहा तक बात है तो इसे सतज राग भैरव राग माता गे तो गामों का जो है ये प्रातःकालीन राग है तो प्रातः कालीन जो नस्ते है धरती पे जो सुबह का जो वातावरण है उसे राग से व्याया करता है रागो का जहाँ तक आपने प्रश्न किया है कि राग के बारे में बताइए तो राग मेरी भाषा में शोरों का कॉम्बिनेशन तो है ही राग एक एहसास है राग का तैरते एहसास है आपको तो उस एहसास आप शुरु के सुबह का समय आप कया कर रहे हैं उसी शुरों के हम रंग मल्हर गाते है रंग मल्हते वर्षा ऋतु की जो दृश्य है जो आह्वान है सो के माध्यम से होता है रे पारे पारे पारे मारे रे। तो हम ये किया करते तो हम लगता है इसको हम हम कर रहे हैं कि इसको हम रे रहे सामारे तो मल्हारे आदमी ये जो सोना का कब्जे से खास माना जाए सा हम बरसात ऋतु को आमंत्रित कर रहे भाई आप आ जा जाओ आपको हम आमंत्रित कर रहे हरे तो रात के अलग अलग करेक्टर है सुबह की रात की एक पता है जैसे राग मारवा है रातिया है रात सोहिनी है दरबारी का नाड़ा है मलको से बहुत सारे ऐसे रात है मंधेरा क्यूँ आया जाता है मिड नाइट राग मालको से, तो से, से दरबारी का नाड़ा है तो ये बहुत सारे ऐसे रात तो हमारी चौबीस घंटे में सारी प्रहर तो, तो के हिसाब से रात बना गया है। अच्छी बात आपने बताया आशा करता हमारी सभी को भी अच्छा लग रहा होगा और आगे बढ़ते हैं जी भी जानते हैं जानते उन्होंने किस तरह से रागों का बताइए किया था, तो था भूपानी डांस अच्छा <laughs> आज भी याद है आँ। आँ। भूपाली राग की शुरुआत ही तो मेरा अलंकार से हुआ था मम्मा ने शुरू सबसे पहले मम्मी ने वो अलंकार ही एक साल करवाया तो फिर जो रागों से शुरू वो भूपाली राग है भूपाली राग की क्या चलन क्या उसके आजू बाजू और कौन सी राग है उन क्या किस तरह से लेके जाओगी तो भूपाली राग से देशकान ना हो जाए ये बचपन से तालीम मिला था उसके बाद भूपाली राग इन्होंने मंथ्स, मंथ्स ऐसे ऐसे का शुरुआत शुरुआत शुरुआत। है, तो शुरुआती से हुई, मुझे अभी भी याद नमस्कार, आप हैं 90.4 एफएम, बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक। सुनते है आप सुन रहे हैं में तेरी बहना है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 जिनकी म्यूजिकल जर्नी के बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं और वर्तमान में किस तरह की बातें हैं संगीत के साथ जुड़कर जिस तरह से आज क्लासिकल म्यूज़िक की अगर हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो है क्लासिकल म्यूज़िक बहुत कम लोग सीखते हैं या प्रैक्टिस करते हैं ऐसा चीज़ें देखने में आता है तो मैं चाहूँगा कि इसी विषय को हम लोग डॉक्टर देवरंजन जी और डॉक्टर स्विता जी से जानने की कोशिश करेंगे वर्तमान स्थिति क्या है क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में मान स्थिति में जो जो जो जो जो आपने डाला हैं हैं वो हमने से से डाल दिया क्योंकि आज का जो अभी जो हम जिस रहे आप घर से निकलते हैं आपको चरण, चरु चरु चरु आपको सारी चारों तरफ गाड़ी की आवाज साउंड तो हमारी संगीत पॉल्यूटेड हो गए हो तो, गए क्योंकि हम इतने पाश्चात्य और खास करके हमारी संगीत जिसे बागरा रहा है उसके एक बात पर अगर देखा जाए तो आजकल क्या है इलेक्ट्रॉनिक जो साधन इतना है सब इजिली अवेलेबल हो जाता है जी वो कई से उसका कारण बन सकता है क्योंकि जो होता है ना फास्ट फास्ट फूड फास्ट फूड जैसे आज आप गए जितना मिला वो आप खाए तो उसका जैसे परिणाम होता है तो हमारा के अंदर पूरी कहानी बन जाती है वहां से इसके अंदर तो एक आदमी अगर कंप्यूटर लेकर सारी काम कर लेता है तो उसमें वो आत्मा जो है आत्मा संगीत रास्ता आप देखिए कभी शास्त्रीय संगीत की सभा में जाते हैं hmm. तो पहले जमाने में दो तीन तानपुरा लेके पे जाते थे दो तीन तानपुरा को पहले से अच्छी तरह कर कर करते थे जब करते तो तो हुए लुप्त तो पा तो जा रहा है और स्वास्थ्य समीत की जहाँ तक बात है तो आजकल जो न्यू जेनरेशन है वो उनके लिए बहुत चुनौती के विषय है क्योंकि उनको हम ये हमने जहाँ तक अनुभव किया है आपने साल साल तो तबला तबला आप एक एक एक रोज चार चार घंटा पांच पांच घंटा एक आसन में सुबह चार घंटा रियाज किया शाम को चार घंटा किया, रियाज किया, चार रियाज किया।, दिन किया। और हाथ में था और हम कहेंगे आज इलेक्ट्रोनिक माध्यम से हम उसको डेवलप माइंड को डेवलप करते दो घंटे के बीस मिनट के संभव नहीं हमारे तो शास्त्रीय संगीत जो है ये आने वाले समय के लिए पता नहीं हम तो कोशिश करते रहते कि अच्छे से अच्छे अच्छे अच्छे से से बच्चों को बताएं ताकि वो ना जो जनरेशन तो हम कम से कम ये हिस्सा देखे जा सके कि हाँ शास्त्रीय संगीत सीखना ही जरूरी है ये आपके जीवन में बहुत काम में आएगा आपको आने वाले मतलब संगीत दुनिया में आप अगर आप संगीत को प्यार करते हैं जैसे घर में आप माँ बाप बच्चे रहते हैं तो माँ बाप संगीत का एक माहौल जी देवरंजन जी बात ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी जो फील है वो हो रहा है और जिस तरह की बातें हम लोग आज देख रहे हैं कहीं ना कहीं जो है पेशेंस की कमी है समय की कमी है और हम लोग इंस्टेंट जमाने में जी रहे हैं हर चीज़ जो है बहुत आसानी से और बहुत जल्दी पाना चाहते हैं जिसकी वजह से चीज़ें जो है बहुत मुश्किलें शास्त्रीय संगीत जो सीखने में क्लासिकल म्यूजिक लर्निंग करने में जो दिक्कतें आ रही वो इसी वजह से आ रही हैं और जैसे आपने तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि पहले जो है बीस बीस पच्चीस गिटारिस्ट या फिर जो भी म्यूजिशंस होते हैं वो साथ में होकर उसको बजाते थे और एक एट ए टाइम उन लोग का रिटेक एट ए टाइम काम करते थे सभी लोग एक साथ बजाते थे तो वो चीज़ें जो है आज के ज़माने में नहीं हैं आज कंप्यूटराइज सब चीज़ें हो गए तो वो सारी चीज़ें जो है इलेक्ट्रॉनिकली सेटिंग की जाती हैं जो कहीं ना कहीं पुराने गीत इसीलिए सुनते हैं तो मधुर लगते हैं और नए गीत सुनते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा टेम्प्ररी टेम्पररी चीज़ें रहती है बाद में दोबारा सुनने में अच्छा नहीं लगता तो ये कहीं ना कहीं ये उसी का असर है तो आइए श्वेता जी से जोड़ना चाहूंगा मैं आप सभी को श्वेता जी आपका क्या विचार मैं इसमें और एक बातना चाहती हूँ जो अब मुझे लगता है जैसे इन्होंने बताया ना जो तानपुरा कि सब बात सब सही है अभी अभी मुझे लगता है जब गाने सोल नहीं आत्मा वो लिरिक्स होती है पहले जमाने की गाने को देखिए लिरिक्स देखिए लिरिक्स के बलबूते पर वो म्यूजिक तो तो एक्टर के गाना, गाना बनता था तो वो लिरिक्स एक बहुत पावरफुल होता था म्यूजिक अभी भी हो सकता है जैसे अभी हमारे जो गजल के एल्बम आ रहे हैं तो उस दिन हमारे स्टूडियो में बैठ के ये सब बातें बातचीत हम लोग कर रहे थे जो लिरिक्स जो है लिरिक्स बहुत पावरफुल होना चाहिए मुझे लगता है इसमें काम होना चाहिए लिरिक्स में आप देखिए पहले जमाने में लिरिक्स राइटर क्या गाना लिख के गए वो गाना अभी भी हमें लिरिक्स में सुनते वो अलग बात है अभी भी वो चल रही है और उसमें अभी जो अभी का भी दौर चल रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा संगीत का समारोह जैसे आप रेडियो के माध्यम से रेडियो का भी योगदान और रेडियो के माध्यम से अगर हम अच्छी चीज को प्रस्तुत करेंगे तो लोगों तक तो भी मैसेज पहुंचेगा हाँ ये भी ये भी सही जैसे आजकल से, आज से रेडियो में बहुत सारे पुराने गाने को आप लोग सुनाते हैं तो लोग कितने प्यार से सुनते हैं तो ये भी जरूरी है क्योंकि मीडिया माध्यम से टीवी माध्यम से जो भी चीज इसमें ये चीज को अगर हम ज्यादा देंगे तो उससे संगीत का कम से कम हम, हम कुछ कुछ हद तक हम उसको बचा कर पाएंगे ये हमारी जिम्मेदारी है जो अगर हम अगर ठीक ठाक नहीं रखेंगे म्यूजिकल संगीत को तो, तो आगे जाएंगे तो क्या होगा तो लोगों में लोगों में जागरूकता जो है संगीत की कितनी जागरूकता हमको पैदा करना है आप हम मिलते ही करेंगे क्योंकि और कोई दुनिया तो नहीं आ गई दुनिया में दूसरा कोई लोग नहीं आगेगा हमको ही संगीत के लोगों के अंदर तो भावना जो है आज की न्यू जनरेशन को भावना उसके अंदर पैदा करना रहा बेटा ये गाना जो है ये अपने एक देता हूं। मेरे और लताजगी पुरानी गाना सुना लिया सुनेंगे नहीं बिल्कुल तो उस बेटी को मैंने बुलाया हमने कहा तुमको हमारे थे तो वो क्या बोलते मुझे एक आ... मतलब एक खराब शब्द में उन्होंने तो फिर में हंसते काम करो लाता जी का सबने सुनाया को ज्यादा नहीं बीस बार तुम्हें सुनो बीस बार सुनने के बाद तुम्हारी जो भावना है वो अपने आप से हो जाए हो नहीं सकता फिर मैंने वही बात कहा आ गया तो उसकी मम्मी को कहो नहीं आप बेटी को बोलो ये गाना को तुम बीस बार सुनो उसके बाद उसकी जो चेंजेस मुझे याद है मैंने आपको ये बात मैंने कहा था रमेश भाई जब हम लोग हमें आ, अगले पीढ़ी को अगले जनरेशन को घी खिलाना सिखाना पड़ेगा डा क्या होता है और रिफाइंड तेल क्या होता है और घी में क्या अंतर है अगर घी सही हो तो घी गाय का घी तो वो खिलाना पड़ेगा वो जिम्मेदारी वो हमारा ही है हम अगर करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा तो जीवन भर ये लोग बार बार पिज्जा ये सब खाते खाओ वो खाओ लेकिन ये भी खाना बहुत जरूरी है कभी जाके ताकत कभी जाके माइंड कभी जाके सब कुछ सेटअप होता है देखिए जब हमें आता नहीं है इसलिए पुराने गाने को उसने क्या है अब आडी वर्मन है रिमिक्स बना के गए आडी वर्मन आज बना के नहीं गए तो अब क्या बना के गए रिमिक्स अभी अभी देखिए मैं पुराने जो संगीत, संगीत गायक और लेक्टर थे शैलिंदर संग, उनकी, उनकी उन, उन सिंह थे संगीत की चर्चा चल रहा था उनकी जुबन से बात निकली क्योंकि तो आज की डेट में कोई म्यूजिक डायरेक्टर को है ही नहीं बता उन्होंने कहा आज तो उसको विधान बजाना आ गया कंप्यूटर चला गया वो म्यूजिक डायरेक्टर बन गया तो ऐसी बातें मतलब आजकल सामने क्योंकि आज ऐसा है नहीं बहुत सारे लोग संगीत को ज्ञान संगीत की ज्ञान लेते हैं जानते हैं उसको तो उनको नहीं मिल पाता। वो आगे नहीं आ पाते। और अपनी बा, बात वहाँ जहाँ रखना पाती वो रख नहीं पाते उसके चलते तो जो है वो जो एटमोस्फेर बनना चाहिए वो उसके जो कुछ है दूसरा स्वरूप आ जाता है है लिरिक्स ने? लिरिक्स लिरिक्स जो गाने क्या हो रहा है तो का तो तो तो जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की वर्तमान समय क्लासिकल म्यूजिक क्लासिकल संगीत की क्या सिचुएशन है और कैसे उसमें जो है चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में आपने बताया आशा करता हूँ हमारी सभी स को भी अच्छा लग रहा होगा और मैं चाहूंगा जाते जाते हमारे सभी के लिए एक राग आप जो है जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और हमारे सभी दोस्तों को जरूर सुनाइए मेरे जो बात हम अभी चल रहा था उसी बात मेरे था। पे मेरे गुरु ने रचना किया था जी वो में राक्ष नारायण हो तो हमारा कर्म ही हमको भगवान बनाएगा कर Darling, I'll go, darling, oh yeah. But the bottom, ah. श्री वो तो तो तो है कि नरत बात बात बात बात के के हम बाते हैं, वो बात हम बातें करते करते सारी हो जाती सही उसका लाभ अनुमान ये समय हम खो देते और उनका नाम है anamulaye avasar bhavare ko जी बहुत ही अच्छा राग आपने सुनाया और हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा फील हो रहा है, और मैं जी आप भी सुनाइए कुछ। मैं अभी अभी होली कल परसोई होली गीत एक सुनाती हूँ वो सेमी क्लासिकल विधायक में आता है जैसे ठुमरी, दादरा होली बारिश के समय कजरी चैत महीने में चैत चैता झूला हाँ। रसिया तो ये होली होली के समय <coughs> चलो गुइया, आज खेले होली रे कन्हैया घर।, <coughs> हो घर चलो गुइया आज खेले होली रे कन्हैया घर चलो गुइया Aaj khel-e-holi, dekhal nayaghar, chalo guya, aaj khel-e-holi, aaj khel-e-holi, aaj khel-e-holi, aaj khel-e-holi, aaj khel-e-holi. चलो गुया आज खेले होली अपने अपने मंदिर से निकली कोई सावद कोई गोरी अपने अपने मंदिर से निकली कोई सावद कोई गोरी ek ek nayan madh mate ek ek nayan madh mate sab bayas ki chori hui aaj khel le holi aaj khel le holi aaj khel le holi आज बहुत-बहुत धन्यवाद बहुत हमारे सभी श्रोता और जो सुनने वाले श्रोता है खास करके उनका ध्यान छाऊंगा की क्लासिकल म्यूजिक की जो सिचुएशन है उसको कहीं ना कहीं फिर से हम सभी को मिलकर आगे बढ़ाना होगा और जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं आज कहीं न कहीं लिरिक्स की बात हो म्यूज़िक की बात हो uh, सब टेम्प्रेरी uh, जो सुकून दे रहे हैं हम चाहते हैं कि परमानेंट जो पुराने गीत जैसे बने थे उसी तरह का जो संगीत है पुराने जो गीत हम लोग फिफ्टी सिक्सटीज़ की सुनते थे सेवेंटीज़ की सुनते थे uh, वो सारी चीज़ें फिर से भी हो सकता है लेकिन उसके लिए हम सभी को थोड़ा सा मेहनत करना होगा और हमारे जो बच्चे हैं संगीत सीखना चाहते हैं उनके लिए जो थोड़ा सा पेशन की बात आती है वो हमें सिखाना होगा और क्लासिकल म्यूज़िक के बारे में उन्हें बताना होगा बहुत अच्छी तरह से जब हम लोग उन, लो उन चीजों को बारीकी से बताएंगे तो उनमें भी अवेयरनेस फैलेगा और वो लोग भी इन चीजों को पकड़ पाएंगे रविश भाई। जी इनसे नमस्कार जी नमस्कार नमस्कार कैसे हैं आप मैं एकदम अच्छा हूँ आपको मैंने प्रोग्राम था, था उस दिन में भी था उस प्रोग्राम में लेकिन आपका सब खत्म होने के बाद में हमारा आपसे मिलना रह गया अच्छा अच्छा अच्छा आज बात करें बड़ा लग रहा है मुझे बात बात बात बात। हाँ। <laughs> अच्छा। मुझे बहुत बढ़िया बढ़िया तो मालूम नहीं था कि आपने बता ऐसा कुछ इंटरव्यू है अरे <laughs> तो मैंने कहा है की मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ साथ में हमेशा बैठा रहता हूं हूं <laughs> तो मैं से से सालों बोल रहा हूं कि भाई आपको जो आपके गुरु जी ने जो दिया हुआ है वो अगर आप सिर्फ प्रोग्राम कर करोगे तो वो खाली आपके पास रहेगी आप इस चीज को स्प्रेड करो सही बात है क्योंकि मैं मैं अपना खुद का एक्सपीरियंस बताता हूं कि वो जो बोलते ना कि रॉक पॉप वगैरह वाला मैं भी वैसे किस्म का आदमी था और शास्त्रीय संगीत जैसे बोले ना तो ये मेरे लिए मजाक और हंसी का विषय हुआ करता था कि ये हाँ ऐसे किया करते हैं और कुछ कुछ कुछ कुछ किया करते हैं <laughs> तो बड़ा हिस्सा था मतलब मुझे बिल्कुल भी इसमें नहीं था लेकिन से इनके पास आया तो उन्होंने मुझे सुनना सिखाया <laughs> कि और ये मतलब और यही मैं इनको बोलता हूँ कि भाई आपको जो है जो कुछ आपको करना है ना वो आप करवा तो लोगे लेकिन सबसे पहले आप कुछ ऐसा डिजाइन करो की लोग आपके पास में आए वो सबसे पहले एक बार आने के बाद में फिर तो आप उसको जो खिलाओगे वो खाएगा लेकिन सबसे पहले वो आपके पास में आना चाहिए हम्म लिए कुछ ना कुछ आप जैसे बुद्धिजीवी लोग हैं ये लोग कलाकार लोग हैं तो कुछ एक इस टाइप से आप लोगों को एक डिजाइन करना पड़ेगा ऐसा कोई सिस्टम जिसमे की ये जो हमारे नई पीढ़ी है ये आए और आ करके ये इसमें अटैच हो सही अभी मैं बताता हूँ क्योंकि ये जो फर्क है ना ये मैंने किया है। अभी मैं इनके पास में आता हूं सीखने के लिए। तो जबने लगते है ना तो गुरु जी बह रहे हैं हमने फिर उनको याद वही रहता है की वो क्लास चल रही है या मेरे सामने वो बहते हैं और उस बहने के साथ साथ में हम सारे के सारे ऐसे मंत्र मुक्त <laughs> होकर के सुनते रहते हैं अपना एक्सपीरियंस बता रहे आपको कुछ के पास में जी आती हैं बोलती दूसरा है। आ गया है <laughs> तो वो जब बहना शुरू करते तो बिल्कुल उस समय पे वो उनका रियल गुरु जी मतलब रियली मतलब सरस्वती जी को अवतरित होते हुए देखा मैंने <laughs> जब वो जो मिठास होती है जो संगीत की बात संगीत की निस तो नहीं दे सकता जो मैंने मैं बोलता हूँ वो जल जल तक पहुंचा कैसी पहुँचानी है जबरदस्ती पकड़ पकड़ के तबाला बजाना पड़ता था जैसे वो गुरु जी के पास में आया वो ना चार चार घंटे बैठ जाता है यहाँ पे हाँ अभी वो बराबर घड़ी देख रहे बाबा पांच वास्त ले चाल दो खाली खड़ा करेगी ये तो तो तो पहले उसको वैसा करना पड़ता था। तो क्या होता है है ना ना कि कि जो मिठास एक ही ना उसकी, तो फिर ये वो चीज़ और मेरा ऐसा मानना है कि सरस्वती अगर आपके साथ में है ना वो आपको कभी भटकने नहीं देगी सही बात तो फिर किसी भी रूप में सरस्वती आपके साथ में होना चाहिए तो इसके आज की जनरेशन को तो सरस्वती के साथ में अटैच करना जरूरी है आजकल की जनरेशन जो वो और वो है ये कुछ वो वो वो वो वो आप तो अकेले है और आप जैसे बहुत सारे लोग हैं सब मिलजुल करें तो हम आने वाले जो जनरेशन है ना उसके अंदर में हम एक स्थायी को ला पाएंगे जो भटक रहे हैं जो स्ट्रेस हो रहा है ये सब से हमें दिला पाएंगे संगीत खाली एक राग और ताल का विषय ना होकर अनुभूति का विषय बनना चाहिए सही मानना है लोग इसको करें। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया थैंक यू सो मच धन्यवाद शुक्रिया आपका भी चलिए देव रंजन जी बहुत बहुत धन्यवाद एंड श्वेता जी हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में जुड़कर आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया थैंक यू सो मच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 Thank you.